ओ श्री नमः नम देवी भागवत महापुराण दसवां सिकंद पहला अध्याय नारद जी ने कहा भगवान नारायण अब जिन जिन मनमंत्रों में देवी जिस स्वरूप में पधारी हैं जिस जिस आकार से उन महेश्वरी का जैसा प्रादुर्भाव हुआ है जगदम्बा के महात्म्य से संयुक्त उन संपूर्ण प्रसंगों का वर्णन करने की कृपा कीजिए भगवान नारायण कहते हैं महर्षि सर्वप्रथम जगत के आदि कारण महान तेजस्वी लोक पितामहे ब्रह्मा जी भगवान श्रीहरि की नाभिकमल से प्रकट हुए उन्होंने स्वयंभु मनु को अपने मानस पुत्र के रूप में प्रकट किया फिर ब्रह्मा जी ने धर्म धर्मस्वरूपी शतरूपा को मन से ही प्रकट किया और उसे स्वयंभु मनु की पत्नी बनाया महाराज स्वयंभु मनु ने देवी की पुण्यमयी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की उनकी तपस्या से जगनमयी भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर प्रकट हो गईं। उन्होंने यह दिव्य वचन कहा राजन तुम वर मांगो स्वयंभु मनु ने कहा देवी तुम्हारी जय हो हे शिवे मेरी नम्रता पूर्वक यही प्रार्थना है कि सृष्टि के कार्य में किसी प्रकार का विघन उपस्थित न हो दूसरा अध्याय श्रीदेवी ने कहा भूमिपाल तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार सब कुछ होगा प्रधान दैत्यों का संहार करना मेरा स्वाभाविक गुण है मेरी शक्ति कभी विफल नहीं होती तुम्हारा राज्य निष्कंटक होगा वंश की वृद्धि करने वाले पुत्र उत्पन्न होंगे हे वत्स मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति होगी और अंत में तुम परम पद को प्राप्त होगी इस प्रकार महात्मा स्वयंभु मनु को वर देकर भगवती महादेवी मनु को देखते ही देखते विंध्याचल पर्वत पर चली गईं। यह वही विंध्याचल है जो सूर्य के मार्ग को रोकने के लिए आकाश तक बढ़ा चला जा रहा था और अदस्त जीव से रोकने के लिए प्रस्तुत थे त्रिषियों ने पूछा सूत जी यह विंध्याचल कौन है क्यों वह आकाश तक फैल गया था उसने क्यों सूर्य के मार्ग को रोकने का दुष्प्रयत्न किया था और उस महान कुंडक पर्वत को अगस्त जी ने ही क्यों आगे नहीं बढ़ने दिया सूची बोले ऋषियों संपूर्ण पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल नाम का पर्वत था एक समय की बात है देव ऋषि नारद जी अत्यंत प्रसन्न होकर इच्छापूर्वक भूमंडल पर विचरते हुए उस सर्वगुण संपन्न विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए विंध्याचल ने पूछा देवऋषि कहिए आपका श्रेष्ठ आगमन कहा से हुआ है आपके पधारने से मेरा द्रही पवित्र हो गया जैसे सूर्य जगत के कल्याणार्थ भ्रमण करते हैं वैसे ही आपका भ्रमण करना देवताओं को अभय प्रदान करने के लिए ही है नारद जी आप अपने मन की बात मुझे बताने की कृपा कीजिए तो नारद जी बोले पर्वतराज इस समय मैं सुमेरु गिरी से आ रहा हूं वहां मैंने इंद्र यग्नि यम और वरुण से बहुत से लोग देखे हैं। वहां मैंने नाना प्रकार के भोग प्रदान करने वाले देवताओं को भी देखा है तदनंतर नारद जी ने हिमालय तथा सुमेरु पर्वत की महिमा तथा प्रशंसा की उसे सुनकर बिंद के मन में ईर्षा उत्पन्न हो गई उसने सोचा ये सूर्य ग्रहों और नक्षत्रों से संपन्न होकर सुमेरु गिरी की प्रदक्षिणा करते हैं इसी कारण यह पर्वत अपने को सर्वश्रेष्ठ मानता है अब मैं अपने उचे संगों से इस सूर्य के मार्ग को रोक लूंगा तब देखूंगा कि रुके हुए यह सूर्य किस प्रकार उसकी परिक्रमा करते हैं यो विचार करके बिन्द ने अपने शिखरों को आकाश तक फैलाया वह महान उत्तुंग सिंगों से सूर्य के संपूर्ण मार्गों को रोक प्रतीक्षा करने लगा कि कब सूर्य उदय हो और कब मैं उसे रोकूं। रात्रि व्यतीत हो गई और विमल प्रभात काल आ गया सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को दूर करने लगे उदयाचल पर उदय होने के लिए उनकी झलक मिलने लगी किंतु सूर्य आगे नहीं बढ़ सके उन्हें पता लगा कि सुमेरु से स्पर्धा करके विंध्य पर्वत ने उनके मार्ग को रोक दिया है सूर्य बड़ी चिंता करने लगे परंतु उन्हें मार्ग नहीं मिला इस प्रकार प्रजा के लिए असमय में ही विनाश का कार उपस्थित हो गया समस्त जगत में हाहाकार मच गया। सूद जी कहते हैं ऋषियों, देवताओं ने बैकुंठ में जाकर लक्ष्मीकांत देवाधिदेव भगवान श्रीहरि के दर्शन किए और इस महासंकट से रक्षा की याचना की भगवान श्रीहरि ने कहा महानुभाव देवताओं भगवती आद्या उपासक परम तेजस्वी अगस्त मुनि इस समय काशी में विराजमान हैं। विन्ध्य पर्वत के उत्कर्ष को वे ही रोक सकेंगे तुम तो वहां जाओ और परम प्रतापी द्विजवर अगस्त को प्रसन्न करके उनसे इस विषय में याचना करो सोद जी कहते हैं ऋषियों इस प्रकार भगवान विष्णु से आदेश प्राप्त करके वे प्रधान देवता संदेह रहित होकर नम्रता पूर्वक काशीपुरी को गए मुनिवर अगस्त अपने पवित्र आश्रम में विराजते थे समस्त देवता दंड की भांति उनके चरणों में गिरकर बार बार प्रणाम करने लगे वे बोले महर्षि, विंध्य पर्वत ने सूर्य के मार्ग को रोक लिया है इससे तैलोकी में हाहाकार मच गया है हे मुने आप अपनी तपस्या के प्रभाव से उस पर्वत की वृद्धि को रोकने की कृपा करें जी कहते हैं ऋषियों द्विश्रेष्ठ अगस्त मुनि ने उनसे कहा मैं आप लोगों का यह कार्य पूर्ण करूंगा मुनि अगस्त जी काशी से बाहर निकल गए सती लोपा मुद्रा उनके साथ थी अपने तप रूपी विमान पर चढ़कर उन्होंने आधे निवेश में ही मार्ग तय कर लिया आगे जाकर देखा विंध्य पर्वत ने अत्यंत ऊंचे होकर आकाश को रूंध रखा है मुनि को सन्मुख उपस्थित देखकर कर कांपने लगा वह अपने समस्त अभिमान को पूर्ण रूप से त्याग कर मुनि से कुछ प्रार्थना करने के विचार से उनके सन्मुख पृथ्वी की भांति वन हो गया और मुनि को साष्टान प्रणाम करके कहने लगा उस समय नम्र शिखर वाले उस विंध नामक महान पर्वत को इस रूप में पड़े देखकर मुनिवर अगस्त जी के मुख पर प्रसन्नता छा गए उन्होंने उससे कहा वत्स्य तुम तब तक ऐसे ही लेटे रहो जब तक कि मैं लौट न आऊं बेटा मैं तुम्हारे शिखर पर चढ़ने में असमर्थ हूं इस प्रकार कहकर मुनिवर अदस्त जी दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए तैयार हो गए वे विंध्य पर्वत के शिखर पर चढ़कर क्रमशः नीचे पृथ्वी पर उतर आए और वहां से दक्षिण को चले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 अगस्त और बिंज पर्वत के इस उपाख्यान के प्रभाव से पापों का उच्छेद हो जाता है भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करने से सकामी पुरुषों के सभी मुरूर्थ पूर्ण होते हैं इस प्रकार स्वयंभू मनो ने भक्ति पूर्वक देवी की आराधना करके अपने मनवंत्र भर पृथ्वी पर राज्य किया तीसरा अध्याय जी ने कहा सोत जी अन्य तेजस्वी मनुओं के प्रसन्न भी सुनाने की कृपा कीजिए बोले हे सौन इसी प्रकार अन्य मनुओं का प्रादुर्भाव सुनने के विचार से नारद जी ने क्रमशः भगवान नारायण से पूछा था नारद जी ने कहा सनातन प्रभो मुझे मनुओं का प्रसन्न सुनाने की कृपा कीजिए तब भगवान नारायण ने कहा महामुनि प्रथम स्वयंभु मनु के और कुतानपाद नामक दो महान तेजस्वी पुत्र हुए। स्वरो मनु को द्वितीय मनु मनु मनु कहते हैं। हैं। के पुत्र है। यमुना के तट पर रहकर भूखे पत्तों के आहार पर तपस्या करने लगे भगवती की मेलमयी मूर्ति बनाकर भक्ति पूर्वक उनकी उपासना करने लगे उन देवेश्वरी ने संतुष्ट होकर स्वरुष मनु को संपूर्ण मनवंत्र का राजा बना दिया तदनंतर अपने तदनं काल कर को चले गए। इसके बाद पुत्र तीसरे मनु हुए उन्होंने भक्तिपूर्ण मन से उत्तम स्तोत्र का पाठ करके श्री देवी का स्तवन करने के प्रसाद स्वरूप निष्कंटक राज्य तथा दीर्घ संतान प्राप्त की चौथे मनु का नाम तामस मनु हुआ उसके पिता प्रियव्रत थे भगवती माहेश्वरी के नाम बीज मंत्र का इन्होंने जप किया उनकी प्रसन्नता प्राप्त करके तामस मनु ने शांति पूर्वक निष्कंट विस्तृत राज्य भोगा रवत को पांचवा मनु कहा जाता है यह तामस मनु के छोटे भ्राता थे यमुना के तट पर रहकर इन्होंने काम बीज संयुक्त मंत्र का जप किया इसके द्वारा देवी की आराधना करने से मनु को अपना समृद्धिशाली उत्तम राज्य तथा जगत में सर्वत्र सिद्ध प्राप्त प्राप्त करने वाला बल हो गए। भगवान नारायण कहते हैं नारद इसके बाद भगवती जगदम्बा के अत्यंत अद्भुत एवं उत्तम महात्म को सुनो राजा अंग के उत्तम पुत्र का नाम चाक्षुष था बेछे मनु हुए चाक्षुष मनु तपस्या करने के विचार से गिरजा नदी के तट पर चले गए और उन्होंने वहां कठिन तपस्या आरंभ कर दी वे सरस्वती बीज के जप में संलग्न हो गए परमेश्वरी भगवती जगदम्बा ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए देवी बोलनी राजेंद्र मैं इस मनवंत्र का राज तुम्हें दे चुकी हूं इसके सिवा महान प्राक्रमी तथा श्रेष्ठ गुण वाले अनेक पुत्र तुम्हें प्राप्त होंगे भगवती उन्हें उत्तम वर देकर तुरंत अंतर ध्यान हो गई वे ही राजा भगवती जगदम्बा की कृपा उनका आश्रय लेकर छठे मनु हुए इस प्रकार चाक्षुष मनु भगवती की उपासना करके मनुओं में प्रतिष्ठित होकर राज्य भोगने के पश्चात अंत में देवी के परम धाम को चले गए यहां श्रीमद देवी भगवत महापुराण का दसवां स्कंध समाप्त हुआ